नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपने मेहमानों से बात करते हैं और कुछ खास बातें सुनते हैं उनके अनुभव के तो हमें प्रेरणा मिलती हैं तो आज ऐसा ही कुछ विशेष प्रेरणा आप सभी को मिलने वाला है तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्नल रवि सिंह जी जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और बड़ा अच्छा लगेगा आपको आर्मी में किस तरह से काम होता है और कैसे वहाँ पर जो आर्मी के लोग काम करते हैं वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगा और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो विभाग है उसमें आपने सेवा दी है तो निश्चित तौर पर हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी आर्मी में किस तरह से योगदान होता है वो भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से कर्नल रवि सिंह का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में थैंक यू थैंक यू सो मच मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि अभी यहां बैठा हूं आप लोगों के साथ <laughs> कुछ बातों शेयर करूंगा जी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मोर ऑन द स्परिचुअल लाइन्स बिकॉज आई है काफी ऑर्गेनाइजेशन से और ब्रह्म कुमारी के साथ मैं सबसे नया हूं और बड़ी यूनिक एक्सपीरियंसेस हुई हैं आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब मैं चाहूंगा कि आपकी जो आर्मी की यात्रा जो है कब कैसे शुरू हुई उसके बारे में बताइए थोड़ा सा जैसे कि हम लोग यहां भी सुनते आए हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जर्नी है हम खुद डिसाइड करते हैं बट uh, मैंने ये देखा है कि एटलीस्ट मेरी जर्नी थी इट एज़ नॉट बीन डिसाइडेड मी बट ऐसे सिचुएशन ऐसे अराइज हुए तो आफ्टर आई वॉन्टेड टू बी ज्वाइनिंग एफ ओस तो मैं एफ ओस के लिए सेलेक्ट हो गया था एंड देर अ स्पेशल टेस्ट कॉल्ड पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट पी ए बी टी जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है और उसमें भी मैं पास हो गया था तो मैं सोच रहा था कि अब तो मैं पायलट ही बनूंगा <laughs> तो लेकिन क्या हुआ कि जब मैं मेडिकल ले गया तो आई सी आईटी के कारण मैं मेडिकली रिजेक्ट हो गया oh. तो मैं मैं बहुत मुझे बहुत बुरा लगा तो लोगों ने फिर अलग अलग बोले कि ऐसे ऐसे करो उससे ठीक हो जाएगा पर ये सब जेनेटिक है वो ठीक हुआ नहीं अच्छा तो उसके बाद फिर मैंने सोचा और मेरे फादर भी आर्मी के बैकग्राउंड से हैं उन्होंने बोला अभी कोई बात नहीं तो आर्मी ज्वाइन कर लो मैंने कि नहीं नहीं मैं थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करता हूँ तो मैं कॉलेज किया कैलकाटा से एंड देन आफ्टर दैट कॉलेज सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि नहीं आर्मी इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई वेंट थ्रू द इंटायर प्रोसेस ऑफ रंग एन एग्जाम सेलेक्शन प्रोसेस एंड देन आई वॉज सेलेक्टेड दर्मी एंड द कोर ऑफ इंजीनियर्स और वहाँ से फिर मैं इंजीनियर्स में ज्वाइन किया जी. और मैं बॉम्बे सेपर्स हूँ इंजीनियर्स के भी तीन विंग हैं mm. आर्मी में बॉम्बे सेपर्स मेड्रॉस सेपर्स बेंगाल सैपर्स अच्छा तो मैं बॉम्बे सेपर्स ज्वन किया <coughs> और मेरा यूनिट है एक सौ पंद्रह इंजीनियर यूनिट विच इज़ माय पेरेंट यूनिट जी जी और जी, और जैसे कि मैंने बताया कि डेस्टिनी इज डिस बाई ये कायनात डिसाइड करती है हम लोग ने डिस बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करते ही हमें फर्स्ट जो मेरा इंगेजमेंट था वो श्रीलंका में था दो हुँ. साल आईपीकेफ़ पी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स that was part of the indian army i was a very junior officer uh, 21 years 21 and a half i think or mm -hmm. two years maine sri lanka mein trincomalee aur badikuluwa mein नौकरी uh, kiya hm mm. apne organization ke sath so that was a very rich experience for a young man who was just bubbling with energy aur wahan militant ke sath deal karna explosives ke sath deal karna mm hm and in a total combat role to in that role i was there for two years hm mm. एंड देन उसके बाद तो फिर आई बिन सर्विंग इन वेरियस सिटीज लाइक पूना कैलिंग पॉन्ग काफ़ी अलग अलग शहरों में काम किया है डेली में भी था वॉज माई लास्ट टेन ईयर वॉज इन डेली सो दिस इज़ हाउ आई कम्पलीटेड 21 years and then I took a premature to join the private sector जॉइन so I was in <laughs> private sector for about uh, 14 years फिर मैंने अपना एक छोटा सा कंपनी खोला सोलर uh, uh, में इन इन सोलर सोलर एंड एंड एंड फोटोवोल्टिक दैट्स देन इस लास्ट 14 इयर्स में ऑफ ऑफ माय जर्नी आई वाज आल्सो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ किया मैंने mm -hmm. uh, स्टार्टेड uh, आर्ट एंड देव लॉ कंट्रीब्यूट टू दोसाइटी सो ईच वन इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन दर ओन वे सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कर्नल रवि सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपकी यात्रा कैसे आप आर्मी से जुड़ी ये बात आपने बताया अब आइए मैं बात करूँगा कि अलग अलग एन जी ओ से आपका जुड़ना हुआ है और uh, स्परिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ना हुआ है तो उनके कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए देखिये पहले तो सबसे जो मैं रिसेंट, रिसेंट के सब में कुछ एक कॉमन चीज़ें हैं मैं एक बात बताता हूँ कि जो हमारे ह्यूमैनिटी को और जो हमारे सिस्टम को वो है वो, वो है कंपैरिजन देखिए हमारे हम लोग बचपन से जब स्कूल में जाते हैं तो वी आर टॉट टू क्लास में बेटा <laughs> क्लास में फर्स्ट आओ क्लास मेंट इज हाउ वी लुक या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो चार आदमी में से सबसे बेस्ट आदमी सिलेक्ट करना है इट इज़ अस ऑफ कंपेरिजन कि इन चारों में से कौन सा ज्यादा परफॉर्म करता है हु परफॉर्म्स बेटर उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ सो दैट इज आवर सिस्टम फ्राम फ्राम एजुकेशन डेज वी हैव बिन ब्रॉट अप इन अस्टम मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ तो आई प्ले गेम्स उसमें भी वी हैव टू कंपीट विदर सो वट आई एम ट्राइंग टू से आर सिस्टम हैज सच सेट कि हर वे वी हैव टू कम्पेयर और वन प्लेस यू हैव टू से नो कंपैरिजन तो टोटल चेंज है और देखिए का दुख <laughs> तो उस कंपेरिजन में हम लोग भाग जाते हैं जबकि हमें आप नहीं जा रहे हो आगे कायनात आपको ले जा रही है डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी उसको पहचानने की जरूरत है एंड एवरीबडी चिल्ला चिल्ला के हमारे जितने भी गुरुज हैं ये बता रहे हैं कि आप इनको समझो लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं अच्छा उसका उसके पास दो गाड़ियां हैं मेरे पास <laughs> हम उसमें चक्कर में चले जाते हैं उसके पास कपड़े अच्छे हैं और मेरे पास तो हम उसके चक्कर में चले जाते हैं सो एंड बिकॉज आर सिस्टम एन इम्पोर्टेंट दैट वे बचपन से ही हम जो स्कूल में हैं तो को फर्स्ट आना है फर्स्ट तो एक ही आएगा लेकिन कंपैरिजन वहीं से शुरू हो जाता है फिर हम सर्विस में जाते हैं फिर हम देखते हैं कौन बेस्ट इंप्लाई है mm. उसको हम नंबर देते हैं एसीआर बनाते हैं जो भी एक सिस्टम है भिलकर. तो उसमें कंपैरिजन भी चलता है बट नाउ वी रियलाइज आफ्टर ऑल दिस जर्नी रनिंग रियलाइज की नो कम्पेरिजन इज नॉट दर लेट देम रियलाइज सेल्फ मेरी पोटेंशियल क्या है एंड देन दे ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट जो रम्य कुमारी से भी लेटेस्ट इंट्रेक्शन हुआ था मेरा जी तो हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं बिहार से मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ ऑल आई हैव नॉट स्टेड मच इन बिहार बट हमारे वहाँ कुछ जमीन है तो हमने यहाँ इनसे बात किया यहाँ के जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के हैं टीम हाँ, हाँ। तो उनसे हम लोगों ने बात किया तो मैंने बोला कि आप मेरे को टेक्नोलॉजी दीजिए बाकी हम करवा लेंगे हाँ। उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है हम वहाँ आपके फार्मर्स को ट्रेन करेंगे मैंने कहा ट्रेनिंग हम करा लेंगे तो सी नाउ दिस इज द स्कूल ऑफ था आई एम लुकिंग फॉर स्किल्स आफ्टर फिफ्टी एट इन दिस अर्थ आई एम स्टिल लुकिंग फॉर स्किल्स आप मेरे को स्किल बंदा दीजिए हम उससे काम करवा लेंगे बट ही से इम्प्रूव द ह्यूमन बींग फर्स्ट बंदा इंप्रूव हो जाएगा तो ही परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ केबेबिलिटी एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड इच इंडिविजुअल हैजी मेड टू रियलाइज दैट यू हैव टू परफॉर्म टबिलिटी जब आदमी या औरत अपने बेस्ट एबिलिटी में परफॉर्म करेंगे तो वी विल गेट द बेस्ट अगर आस पास में हम सबको बोलेंगे ये हमारे भाई बहन हैं सब हैं कोई क्लेश नहीं हुआ कहीं नहीं हुआ मार काट लूट मार क्यों हो रहा है क्योंकि हम समझते हैं वो दूसरा है और मैं मैं हूं और आप दूसरे हैं तो अगर कोई औरत के साथ दुराचार हो रहा है इसलिए हो रहा है कि उसको हम दूसरा समझते हैं अगर मेरे परिवार का वो सदस्य है तो क्यों होगा दुराचार क्यों होगा लूटमार कुछ नहीं होगा हम एक्सेप्ट कर ले कि चलो ठीक है उसके पास थोड़ा ज्यादा है हमारे पास कमेंट्स ओके हमारे फैमिली में भी होता है किसी पास थोड़ा ज़्यादा है किसी पास उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दिस इज वॉट तो दिस कंपेरिजन हैज टू गो and this realization to come and this way I am so impressed कि ब्रह्म कुमार इज आर डूइंग वंडरफुल जॉब देखिए सबका एक ड्रेस कर दिया ये कर दिया एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि ओके okay, आप जिस बैकग्राउंड से भी आए हैं हमें पता नहीं है सब ने एक ड्रेस पहना हुआ सबक्राउंड सो वो कंपेरिजन हटाना है दैट कम्पेरिजन को सम्भव सेल्फ रियलाइजेशन लाना है लोगों में कि ईच वन ऑफ इज अक इंडिजुअल्स एंड लॉर्ड ऑफ पोटेंशियल इज देर अगर वो हम ला सकें और वो हम बाहर निकाल सकें लोगों में देन वी हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड देट इज वॉट आई थिंक आर एम शुड बी इन लाइफ कर्नल साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सभी जगह जो है हम लोग अपना लाइफ जीते हैं तो वहाँ कंपटीशन है कंपेरिजन है तो वो यहाँ पर स्परिचुअलिटी में जब आते हैं किसी भी संस्थान से जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने आप से अपने आप से बात करना अपने आप को अपग्रेड करना सीख जाते हैं और यही एक तरीका है कि हम लोग अपनी लाइफ में टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं और बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ टेक्नोलॉजी आ गया तो हमको दे दो टेक्निक और फिर हम लोग उसको यूज़ करके अपने लाइफ में अच्छा बनेंगे लेकिन ऐसा नहीं है हम लोग चाहते हैं कि भई ब्रह्मा कुमारी इसका तो है कि सेल्फ चेंज इज इक्वल टू वर्ल्ड चेंज मतलब व्यक्ति को चेंज करना है व्यक्ति में बदलाव आएगा तो वो अपना दी बेस्ट देगा वो आपने बताया तो आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूँगा कि कर्नल साहब कोई गीत जो आपको प्यारा हो किसी भी तरह का आध्यात्मिक गीत हो या फिल्मी पुराने गीत आप सुनते होंगे कभी कभी तो मैं चाहूँगा कि कहा कोई गीत आपको पसंदीदा है तो उसके बारे में बताइए सॉन्ग्स <laughs> uh, और गीत के बारे में बहुत मेरा कम अनुभव है वही फील्ड है मैं मोस्टली स्पोर्ट्स में रहा हूँ लेकिन लता मंगेशकर की वो एक कंट्री के लिए जो उन्होंने सॉन्ग गाया है कि वतन के लोगों आई जस्ट लव दैट इट्स ए मेरे वतन के लोगों दिस इज वन थिंग व्हिच रियली टच इज एंड वेग इट इज ऑल्सो फिनल So the... बहुत ही सुंदर गीत आपने याद कर रहा है देशभक्ति का और आइए इस गीत का आनंद लेते हैं उसके बाद फिर वापस मैं कर्नल रवि सिंह से आपको जोड़ना चाहूंगा आप सुन रहे हैं रिडमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो शहीद पथ था I don't know. मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान कर्नल रवि सिंह जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि अध्यात्म के बारे में बात चल रही है कर्नल साहब से अभी जानने की कोशिश करते हैं ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं कुछ समय से तो एक हाद जो ब्रह्मा का जो अभ्यासक्रम है उसमें से कौन सी चीज़ें आपको बहुत अपील करती हैं पसंद आती हैं उसके बारे में बताइए वैसे तो uh, सारे स्परिचुअल uh, ऑर्गेनाइजेशन ये बात कहते हैं कि यू गो इन वर्ड्स यू गो इनवर्ड्स एंड अपना सेल्फ रियलाइजेशन करो लेकिन जो ब्रह्मा ये बात को बहुत ब्यूटीफुली इन वेरियस वेज निखार के ले आते हैं वो ये है कि हम एक आत्मा हैं सो वी आर वन आत्मा एंड दैट realization we have to make mm -hmm. so रियलाइजेशन वी हैव टू मेकट इज देयर बेसिस एंड थिंक अ वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट वी रियलाइज की बॉडी एंड आत्मा दे आर टू डिफरेंट थिंग्स ये मोस्ट ऑफ अस डोंट रियलाइज मोस्ट ऑफ अस हम पूरी जिंदगी जी जाते हैं हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि ये बॉडी हम सोचते हैं बॉडी और आत्मा सब कुछ एक ही है mm -hmm. और वहीं से सारे प्रॉब्लम भी वहीं शुरू होती हैं कि बॉडी का तो कंपेरिजन है माई फिजिकल बॉडी इज नॉट as गुड एज योअर बॉडी और सबडी विल हैव फिजिकल स्ट्रेंथ सब physical beauty mm -hmm. और उसी फिजिकल में ही पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं और जो आत्मा है उसमें हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया और जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कंपैरिजन में क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है हम उस रेट्रेस में घुस गए हम अपने आप को फिजिकल ब्यूटी के लिए और जो कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़िंदगी निकाल रहे हैं और जो इनर्ज उसका हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया क्योंकि हम फिजिकल में ही रहें हम सतह पर ही रहें हम डेप्थ में तो कभी तो मौका ही नहीं मौका भी नहीं मिला और ना तो किसी ने गाइड किया कुछ ऐसा मिला नहीं तो मैं तो इस बात का बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ कि somebody has made me touch the ब्रह्म कुमारी इज और एनी ऑफ द स्परिचुअल ऑर्गेनाइजेशन और बिकॉज ऑफ दैट टच आई एम गेटिंग दैट थिंग विच मैनी ऑफ माई कलीग्स एंड दे हैव मिस्ड ऑन इट तो हम mm -hmm. खाने पीने और पहनने में ही पूरी जिंदगी निकालते हैं विच इज़ ऑन ऑफ physical nature ना जो हमारे physical body being का है तो ये जो इन्होंने हमें समझाने की मतलब समझा रहे हैं जो हमें कि जो आत्मा है दैट रियज करो जैसे hmm. जो पहला चीज दर कि ये हाथ रवि सिंह का हाथ है ये पैर रवि सिंह का पैर है इस रवि सिंह का पैर है बट रवि सिंह कोई और है बिल्कुल बिल्कुल सो दिस मैसेज स्लोली स्लोली गेट्स इन पहली बार माइंड भी हम लोग सुन लेते हैं फिर सो जाते हैं फिर भूल जाते हैं बट स्लोली स्लोली डिस इनगेड इंड योर सिस्टम कि येस देर इज समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल देर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द फिजिकल एंड दिस इज वॉट ईच वन ऑफ अस एस्टोरियालाइज जब हम लोग ये रियलाइज कर लेते हैं कि फिजिकल के बियॉन्ड है देर इज एन आत्मा एंड दैट सोल एंड देन देट इज़ अ परमात्मा एंड सोल इनका अ कनेक्ट कनेक्टेड सो एंड देन सोल इज लाइफ लॉन्ग मतलब जस्ट चेंजेस बॉडी एंड ऑल ऑल द हमने ये पढ़ा हुआ है बचपन में ये पढ़ा है लेकिन hmm. हमने एक स्टोरी की तरफ पढ़ा है हमने उसको इस बात को भावना को फील नहीं किया है बिकॉज उस टाइम पर हम अपने इसमें बिजी थे काम में जैसे मैं एक एग्जाम्पल uh, देता हूँ सो इन ऑफिस वेन यू सी मूवीज़ में हम देखते रहते हैं कि आदमी है नौकरी कर रहे हैं बिल्कुल सुबह निकलता है घर से अपना टिफिन निकालता है जाता है शाम तक तो ऑफिस में जाता है फिर घर आता है फिर सो जाता है फिर सुबह फिर से वही साइकिल पेट होता है सो ही इज़ इन दैट साइकिल ना यू टेल हम अबाउट आत्मा इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज वो उस साइकिल में चल रहा है उस साइकिल से बियड वो जा ही नहीं सका है और हम हर कोई इसी साइकिल में है बस थोड़ा फ़र्क अलग है वो बस में जाता है हो सकता है आप कार में जाते हैं कोई एयर कंडीशन आप उसका ऑफिस में नॉर्मल है आपका एक ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑफिस है तो उस उसी लगाव में हम लोग चल रहे हैं नॉट रियलाइजिंग दैट इस फिजिकल के बियॉन्ड हमको जाना है एंड ब्रह्म में जो सबसे स्पेशल स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस ओनली वेट दे ट्राई टू टेल यू अबाउट द आत्मन एंड दे कि ब्रह्म बाबा है एंड देट इज़ आत्मन एंड वेन यू रियलाइज देट एंड थोड़े थोड़े पहले इनिशली जब बहुत बहुत बार बहुत तरीकों से बताया जाता है और जब वो होने लगता है तो वो comparison भी खत्म हो जाता है, फिर मेरा फिजिकल बॉडी अलग है आपका अलग हैिजन है हम तो आत्मस की बात कर रहे हैं ना सो दैट इज वाई वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग जब हम बोलते हैं वो भी एक आत्मा है हम भी एक आत्मा है नहीं। तो वी आर ऑल बिकमिंग कनेक्शन बन जाता है उसमें कि बिटवीन दीज पीपल अराउंड कि सब लोग एक आत्मा है हम लोग फिजिकल बॉडी पे ना जाए बिल्कुल तो दिस रियलाइजेशन इज आई थिंक द बिगेस्ट रियलाइजेशन जो यहाँ ब्रह्म कुमारी के पास बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि भारत का एक देय ही है कि भाई वसुदेव कुटुम्ब कम पर एक ईश्वर की हम सभी संतान हैं इस भाव से हमें जीने का तरीका सिखा रहे हैं और वही चीज़ परमात्मा अगर हमें आत्मा का ज्ञान देकर बता रहे हैं जो आपने अभी विस्तार से बताया कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जीता है और जब उसको स्पिरिचुअलिटी यानी आत्मा का ज्ञान आ जाता है तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में एक पूरे विश्व के साथ बंधुत्व भाव से वो जुड़ जाता है तो इसके साथ आइए मैं चाहूँगा कि आप जब रियलाइज़ कुछ मेडिटेशन हम लोग करते हैं योग करते हैं ध्यान करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी कुछ अनुभूतियाँ आपकी हुई हो तो वो भी शेयर कीजिए देखिए अब इसमें स्पेसिफिकली कहना कि सिर्फ इसी के साथ है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बट बिल्कुल विद बैकग्राउंड नॉलेज से अभी हम लोग आ, मैं यहाँ आने से पहले भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत सुन, पढ़ा था और सुना भी था और थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया था जी जी बट नाउ दैट इज गेटिंग सप्लीमेंटेड हेयर बिकॉज यहाँ भी सुबह चार बजे का प्रावधान है एंड बहुत अच्छी बात यह है कि मेडिशन uh, सेंटर्स बहुत सारे खुले हुए हैं ऐसे नहीं कि कोई साढ़े तीन बजे आएगा ऑन करेगा लाइट फिर हम लोग आके बैठेंगे और फिर ऐसे तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंस है अभी किसी को आना है नहीं आना है वो आपकी अपनी मर्जी है इतने लोग हैं कुछ लोग रियली really, जैसे मेरे जैसे वी आर सीकर हम लोग सीख कर रहे हैं कहाँ मिल जाए कुछ कुछ सुना दे तो ये मेडिटेशन सेंटर्स जो बनी हुई हैं इतने सारे एंड दे आर रेडिली अवेलेबल और ये भी नहीं है कि यहाँ पहुँचे नहीं टाइम पर तो दरवाजा बंद हो जाएगा वो खुला जब आपको जाना जब आपकी मर्जी हाँ मर्जी जब फिजिकल आपको बॉडी अलाउ करता है वॉट सो दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी वेर आई हैव समी अगर हम घर में भी रहते हैं तो घर में भी हमने का, एक मान लो एक मेडिशन रूम बनाया और घर में सारे लोग हमारे जैसा नहीं होंगे सब अलग प्रवृत्ति के होंगे जब हमारी वाइफ अलग प्रवृत्ति होंगी बेटा अलग प्रवृत्ति का होगा तो हम अपना सुबह उठ के बिना आवाज़ किए हुए जाएँगे वहाँ फिर भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा बाकी लोगों के भी हम उठेंगे नहाएंगे जो भी करेंगे यहाँ क्या है कि वी गेट एन अ वेरी गुड इन्वायरमेंट वेर वेर यू कैन कम एंड प्रैक्टिस वॉट यू वॉन्ट तो आप चार बजे चले जाइए आप अपना ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के अब उसका आनंद लीजिए मेडिटेशन का बिकॉज दैट इज़ द टाइम द बॉडी इज अ मोस्ट रिसेप्टिव मोड मोड एंड देन इट इज़ रेडी टू रिसीव और यहाँ कोई टोक नहीं है कि आप किसी को तंग कर रहे हैं किसी को कोई डिस्टर्ब हो रहा है आपके इससे किसी ने आके उसको ऑन करना है सब hmm. कुछ है और एक नहीं बहुत सारे हैं आपको जहाँ भाता है आप वहाँ जाके बैठ जाइए और तो ये स्किल्स अपग्रेड uh, हो सकती हैं जो जो हम लोग थोड़ा बहुत सीखते हैं तो यहाँ यू गेट अ फुल अपॉर्चुनिटी और जैसे कहते हैं ना कि फूल प्लांट uh, को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है खाद मिल जाता है ब्लूम करने के लिए तो ये जो हेडकोटर हैं यहाँ यहाँ बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है सब लोगों को जो अगर आते हैं तो टेक एडवाटेज ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड जो यहाँ इन्वामेंट है ऑफकोर्स ये तो है ही है बहुत अच्छा इन्वामेंट है जहाँ सारे सदगुरु हैं मतलब कि सब लोग ऐसे भावना वाले हैं तो वी शुड टेक द बेस्ट ऑफ इट मतलब आ ही गए यहाँ अब यहाँ रह ही रहे हैं तो मॉर्निंग में आके वी शुड टेक तो दैट मॉर्निंग थिंग इज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग व्हिच आई थिंगय बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन या ध्यान का जो आनंद लेना है वो परम आनंद का अनुभूति कराता है परम सुख का अनुभूति कराता है निश्चित तौर पर अब हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर बॉडी अलाव करे उस समय वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती है लेकिन यहाँ एक संगठन बना हुआ है तो वो चीज़ें अपने आप शायद हो जाती हैं क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको कोई और चीज़ें नहीं करनी है बस इसी क्रम में चलना है सवेरे चार बजे से लेकर जो है मेडिटेशन का सेशन शुरू हो जाता है चार से पाँच और फिर रात को दस बजे तक जो है अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें जो हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है तो आप बिल्कुल यहाँ आने के बाद ये ब्रह्म मुहूर्त का आनंद जरूर ले सकते हैं जो सर ने भी किया है अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग सर के साथ बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल चीज़ें याद कराते हैं मैं चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है वह भी बताइए हमें माई प्लेनली स्पोर्ट्स लेकिन अभी चूँकि उम्र हो गया है हाँ सो आई एम वेरी कीन अबाउट गोल्फ अच्छा अच्छा पहली बार आया यहाँ तो <laughs> मैंने देखा गोल्फ कोर्स कहाँ है ये बताइए गोल्फ इज यू कैन से एक एडिक्शन टाइप है बिल्कुल uh, जो मेरा नॉर्मल रूटीन में हम क्या करते हैं कि सुबह uh, चार, चार बजे के आसपास उठता हूँ नॉर्मली एंड फोर टूट आई डू दिस ध्यान मेडिटेशन एवरी और पाँच साढ़े पाँच बजे तक देन आई एम रेडी एंड उसके बाद uh, मैं कुछ आउटडोर एक्टिविटी करता हूँ इधर आए लोग साइकिलिंग और जॉगिंग और एल्गो गोल्फ तो जैसे हमने बताया कि गोल्फ इज माय पैशन नाउ सो आई प्ले गोल्फ रेगुलरली और जब गोल्फ से ब्रेक लेता हूं तो हम अच्छा, लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और अभी कोविड के कारण ये मैराथन बंद हो गई नहीं तो हम एवरी ईयर आई टेक पार्ट इन दरटेल मैराथन टी किलोमीटर डेली में होता है लास्ट दो साल से हुआ नहीं तो उसके बाद मेरा मैराथन से कनेक्ट हो गया तो साइकिल Golf is गोल्फ इज माई पैशन दिस इज माई पैशन ट्राई टू डू नहीं तो कुछ वॉक कर लेते हैं बट दिस इज वॉट मी वेरी अच्छा yeah. आर्मी के टाइम पर आपका कहाँ कहाँ ट्रांसफराइजेशन हुआ किस किस जगह आप रहे हैं उसके बारे में बताए तो आर्मी में आई स्टार्ट माई जर्नी ऐसे मैंने बताया श्रीलंका years. तो देर आई वॉज अंगस्टर बेसिकली इक्कीस साढ़े इक्कीस साल के उम्र में था वहाँ तो वहाँ वेरियस डिटरेंट रोल्स में था बिकॉज वी आर फ्राम इंजीनियर्स और आर्मी में इंजीनियर्स टेक्निकल आम सो बेसिकली आर अगर आप शॉर्ट में पूछें कि वॉट इज द रोल आर्मी इंजीनियर्सो वीव टू इम्प्रूव दम्बैटीज तो हमारे फोर्सेज का कम्बैट एफिशंसी बढ़ाना है और एनिमी के कम एफिशिएंसी को कम, कम करना कम कर दिस इज इन शॉर्ट इज़ आर रोल तो उसमें क्या क्या होता है कि जैसे नॉर्मल वॉरफेयर में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं फौज आगे बढ़ती है तो कोई ऑब्सटिकल्स होता है तो उसको ऑब्सटिकल्स को हम लोगों को ओवरकम करना पड़ता है मान लीजिए एक नदी है छोटा सा नदी है उसमें ब्रिज नहीं है फौज आके वहाँ रुक जाती है उसको कैसे <laughs> क्रॉस करेंगे तो वी हैव गॉट वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिजज़ और हम लोग वो फ्यू आवर्स में इन, इन तो मैटर ऑफ फ्यू आवर्स वी मेक दोज ब्रिजज़ और वो हम लोग बना देते हैं और वो भी रात के टाइम पे बनाते हैं दिन में तो हाँ। दुश्मन का एयर फोर्स एक्टिव होगा वो बनाने नहीं देगा तो रात में बनाते हैं और अर्ली मॉर्निंग में तो आर्मी क्रॉस फिर उसको फोल्ड कर लेते हैं ब्रिज को फिर आगे चले जाते हैं और अच्छा आएगा अच्छा। तो, तो इस टाइप का ऑब्सटिकल <laughs> क्रॉसिंग करते रहते हैं सो देट आर्मी कैन मूव फॉर और दुश्मन के आर्मी जो आगे आ रही है उसको रोकना है आगे आने से तो हम लोग माइन्स लगाते हैं जो एक्सप्लोजिव माइंस है उनके जिस, जिस एरिया से हमें लग रहा है कि थ्रेट आ रहा है कि इधर से आर्मी आ, उनकी आर्मी आने वाली है वह हम लोग माइन्स लगा देते हैं सो so दैट उनकी आर्मी आगे ना आ सके और अगर उनकी आर्मी ने कहीं लगाया माइन्स उस माइंड को हम लोग डिफ्यूज करते हैं प्रूव oh. करने के लिए सो दिस इज आवर कम्बैट रोल मतलब कम्बैट में हम लोग ये करते हैं और पीस टाइम में इंजीनियर्स आर यूज फॉर वीरियस जैसे एम के बारे में आपने सुना होगा तो दीज आर ऑल पीस टाइम वर्क जब हम लोग पीस में रहते हैं जैसे मैं ग्वालियर में था आई वॉज गैरिसन इंजीनियर सो एक टेनियोर आई वॉज देयर लुकिंग आफ्टर द गारसन ऑफ एयरफोर्स तो वहाँ एयरफोर्स का देन आई वॉज इन अपोर्टिंग रोल मतलब आई वॉज लुकिंग आफ्टर द रन वे मतलब रन वे का मैंटेनेंस है या जो उनके पर्सनल रहते हैं उनका जितना भी काम है टेक्निकल काम है वो uh, हम देखते हैं इन पीस टाइम और वॉर टाइम में मैंने बताया कंबैट में जो मैंने बताया कि मेरी यूनिट है वन वन फाइव इंजीनियर रेजिमेंट तो अभी प्रेजेंटली इट वाज इन लेह लद्दाख जब ये चाइनीज के साथ एग्रेशन हुआ था तब जी जी नाउ इट हैज जस्ट मूव टू मेरिट बट अभी कल के ही मेरे और हम लोग अपने यूनिट के साथ टच में रहते बिल्कुल बिल्कुल वो हमारा पेरेंट यूनिट है तो उन्होंने वन किलोमीटर का लद्दाख में अभी अभी वन किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया है क्या होता है कि दुश्मन के लिए ए टाइम अभी आई डोंट थिंक ऐसे लड़ाई होगी वो तो दो यूक्रेन और रशिया का हो रहा है बट मोस्ट ऑफ द टाइम पावर्स में लड़ाई होती नहीं है शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है अगर उनके पास चार टैंक है और आप भी चार टैंक लाएँ ओके फिर वो 20 गन लाएंगे अभी 20 बीस गन लाओ ओके एक्चुअल फिजिकल वॉर नहीं होता है नहीं। so, this is show of strength. तो दिस इज शो ऑफ स्ट्रेंथ तो उन्होंने चाइनीज ने कुछ प्रेजेंस में कुछ ब्रिजिंग वहाँ इक्विपमेंट लाया है तो हम लोगों ने भी अपना शो करने के लिए 1.2 1.2 ज विच अ वेरी लॉन्ग ब्रिज ऑन अई आल्टीट्यूड सो विच इज आई थिंक इज लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन हाइस्ट प्लेस में बनाया गया है दैट इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ शॉर्ट्स सो वट आई एम टाइंग टू से दिस इज हाउ वी डिस्प्ले आर इंजीनियरिंग स्किल्स इन कम्बैट कर्नल रवि सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और शकर्ताओं हमारी सभी श्रोता मित्र सुनकर बड़ा आनंदित हो रहे होंगे और देश के बॉर्डर्स को याद कर रहे होंगे सिपाहियों को याद कर रहे होंगे देश के जवानों को याद कर रहे होंगे उन्हें याद करते हुए आगे बढ़ते और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप जनता के लिए देखिए संदेश तो मेरा नहीं है मैंने जो आप लोगों से ब्रह्म कुमारी जी से सीखा है वो है तो हमने देखा है कि जो मैक्सिम हमारे प्रॉब्लम्स लाइफ में है इट इज़ बिकॉज ऑफ वन रीज़न एंड दैट इज़ कंपैरिज़न यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ अस हम हर इंसान जो हैज़ बिन बोर्न हेयर इस कम ऑन यूनिक जर्नी हर कोई का जर्नी अलग है प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस चाहे आप इसको जल्दी समझें बट यही है यही सत्य है हर कोई एक अलग जर्नी पे है सो कंपैरिजन so, ना करें आपके घर में एक ही घर में अगर दो बच्चे हैं सेम खाना सेम सब कुछ मिलता है लेकिन देखिए वो लोग कैसे ग्रो करते हैं उनके थॉट प्रोसेस कैसे ग्रो करते हैं उनकी लाइफ में रिक्वायरमेंट्स कैसे होती हैं और वो कैसे आगे बढ़ेंगे दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो जब हम एक ही इन्वायरमेंट में दो बच्चों को देखते हैं इतना डिफरेंटली और वो होते हैं तो हम लोग कैसे कम्पेयर कर सकते हैं इंसान में सो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्ट्राइव टू टेक द बेस्ट ऑफ लाइफ मतलब लाइफ को आप पूरा एक्सपीरियंस करिए लेकिन आप ये याद रखिए कि एक फिजिकल बॉडी है और एक आत्मा है अगर ये रियलाइजेशन जितना जल्दी हो सके जितना यंग एज में हो जाएगा आई फील यू विल ग्रो एट अ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब स्लो नहीं आपको बहुत फास्ट रैपिड ग्रोथ होगा बस आपको ये रियलाइज करना है कि वी आर ऑल आत्मा And we are having different different uh, physical forms. Hmm. जिसके hmm. body बॉडी फॉर्म्स हैं कोई यंग है कोई ओल्ड है कोई एथेटिक है कोई नॉर्मल है सो वोट आई एम सेंग बिकॉज दिस रियलाइजेशन कम्स आई थिंक देन यू आर गोइंग टू एक्सेल इन वॉट एवर प्रोफेशन यू आर इन अगर आप बिजनेस में हैं किसी काम में है अगर आप अपनी प्योरिटी इंप्रूव करें वर्ल्ड इज गोइंग टू ए ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू आर गोइंग टू एक्सेल दिस इज नो डाउट इन माई ऑल दो पीपल अगर आप देखें इतने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जैसे मैं तो मोदी जी का भी बहुत बड़ा फैन हूं। बिल्कुल अब ये लोग ये लोगों में ये खूबी है ये देर नॉट बॉर्डर्ड कि क्या दूसरे क्या है ये ये अपना अपने आप को ग्रो करा रहे हैं अपने आप को ग्रो सो आप अपने आप से कंपेयर करिए ना कि अन, दूसरे से कम्पेयर आप कंपेयर करिए कि हमने लास्ट एक वीक में हमने क्या किया कोई अच्छा काम किया नहीं किया और नहीं किया तो चलिए ठीक है अभी नेक्स्ट वीक में हम कुछ अच्छा काम करेंगे हमें दूसरे ने क्या किया नहीं किया वो सब छोड़िए आपने क्या किया अगर इस इन्वायरमेंट को अच्छा करना है तो आपने किया गया उसमें हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने यह किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया हम दूसरों को बोलते हैं हमने किया क्या ये क्यों नहीं पूछते हैं सो आई फील वी हैव टू क्वेश्चन आर इंप्रूव इम्प्रूव टू इंप्रूव दिस वर्ल्ड इन अ ब्यूटिफुल प्लेस कर्नल रवि सिंह जी बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया है आशा करता हूँ आप सभी को रवि सर का जो विशेष uh, जो मैसेज है वो पता चल गया होगा कि हमें कंपटीशन करना है खुद से करना है दूसरों से नहीं करना है अगर ये आर्ट आपको सीखना है तो ब्रह्म कुमारी से जरूर बिल्कुल जुड़े और वहाँ पर ये बिल्कुल आर्ट सिखाया जाता है इस आर्ट को सीखने के बाद आप अपने से कंपटीशन करेंगे अपने से बात करेंगे अपने आप को अपग्रेड करेंगे ये सर का बहुत ही प्यारा सा संदेश है और इसी को अगर करते हैं सभी लोग तो निश्चित तौर पर भारत यूँ ही समृद्ध हो जाएगा हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा और अपनी आत्मा की शक्तियों को इंप्रूव कर पाएगा तो थैंक यू सो मच कर्नल रवि सिंह जी बहुत ही अच्छा Thank लगा so आपसे बातें करके आपके अनुभवों को सुनकर आ, बहुत बहुत खुशियां आपको चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और मैं चाहूँगा कि रवि सर की जो बातें आपने सुनी हैं जो बातें आपके दिल तक पहुँची हैं उसे ज़रूर एप्प्लीकेशन में लाएँ प्रैक्टिस करें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए और अपने आप बात कीजिए अपने आप से अपने आप से कॉम्पिटिशन कीजिए और कहीं ना कहीं छोटा सा अच्छे अच्छे कामों को आप करके लिख रखिए वो आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा आप दूसरों को देखकर या दूसरों के साथ क्या हो रहा है वो चीजें कम से कम आप उसे डिलीट करते जाए इससे क्या होगा आपकी उन्नति बढ़ेगी तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो बहो Let mm me. -hmm. कितने निराले जब तुमसे से मन जुड़ जाता आनंद जय yeah, छे